ओशो कहे वाजिद पुकार टॉक्स ऑन द ऑफ वाजिद, गिवन एट ओशो कम्यून इंटरनेशनल पूना इंडिया डिस्कोर्स नंबर थ्री हरिजन बैठा हो तहाँ चल जाइए जहाँ कोई हरिजन बैठा हो जहां कोई प्रभु का प्यारा बैठा हो जहां उसकी मस्ती में कोई गीत गा रहा हो जहां उसके भजन में कोई झुका हो जहां उसकी मौज मस्ती में कोई नाचता हो हरिजन बैठा हो तहां चल जाइए चूकना मत वो मौका उसके पास चले जाना उसकी गंध लेना उसका प्रकाश पीना उसके रस में डूबना नहाना यही सत्संग है और सत्संग सरोवर और जो सरोवर में उतर जाए उससे भक्ति का स्नान उपलब्ध होता है हरिजन बैठा हो तहां चल जाइए हृदय उपजे ज्ञान राम गुण गाइए बैठो उनके पास जो हरि के प्यारे हो गए और तुम पाओगे अचानक हृदय में उठने लगा ज्ञान राम का गुण तुम्हारे भीतर भी फूटने लगा राम के गीत तुम्हारे भीतर भी जगने लगे परिहरिये वह ठाम भगत नहीं राम की बिना राम की भगती के उस मंजिल को न कोई पहुंचा है न कोई पहुंच सकता है हरिहा वाजिद बीन बिहुनी जान कहो किस काम की और बिना प्यारे के नव वधु का क्या मूल्य है बिहुनी नई नई वधु और उसका प्यारा उसे खो जाए और प्रीतम न मिले तो प्रीतमा का क्या मूल्य है हरिहा वाजिद बीन बिहूणी जान कहो किस काम की बिना प्रीतम के प्यारी का क्या अर्थ तुम्हारे जीवन में भी अगर अर्थ नहीं है तो एक ही बात समझना इसलिए नहीं अर्थ नहीं है कि तुम्हारे पास धन कम है क्योंकि जिनके पास धन बहुत है उनके जीवन में भी अर्थ नहीं है जिनके पास बड़े पद हैं उनके जीवन इतने ही व्यर्थ हैं जितने तुम्हारे इस जगत की कोई चीज जीवन में अर्थ नहीं देती क्या होगा अर्थ अगर वधु को हम हीरे जवारातों से लाद दें और उसका प्यारा उसे कभी मिले ना हम वधु को स्वर्ण सिंहासन पर बिठाल दें और उसका प्यारा उसे कभी मिले ना क्या होगा अर्थ न हो हीरे न हो जवारात न हो स्वर्ण शिखर लेकिन प्यारा मिल जाए सब मिल गया परमात्मा के मिलने में जीवन में अर्थ का उदय है जीवन में गरिमा है महिमा है लेकिन परमात्मा के मिलन पर ही और आदमी जैसा जीरा है अर्थहीन और बड़ी चेष्टा करता है कि किसी तरह जीवन में थोड़ा अर्थ आ जाए व्यर्थता मिट जाए मगर मिटती नहीं इस सदी में मनुष्य को जितनी व्यर्थता का अनुभव हो रहा है कभी नहीं हुआ था क्योंकि इस सदी का परमात्मा से जितना संबंध टूट गया है इतना कभी ना टूटा था वाजिद जैसे लोग होने कम हो गए ये महफिलें अब नहीं सचती ये सत्संग अब नहीं होते अब तो हालत बदल गई महात्मा गांधी ने तो अछूतों को हरिजन का नाम दे दिया अब हरिजन की जो महिमा थी वो कहां रही हरिजन हम उनको कहते थे जिन्होंने परमात्मा को पा लिया है जो उसके हैं अब तो हरिजन शब्द सुन के जो ख्याल आता है वो ख्याल आता है अछूतों का अछूत मिटने चाहिए लेकिन अछूत हरिजन नहीं है ये मैं तुमसे कहना चाहता ये तो सिर्फ व्यर्थ की बकवास है ब्राह्मण सोचता था कि वो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध है इसलिए ब्राह्मण वह उसकी मूढ़ता थी उस मूलता को उत्तर देने के लिए गांधी ने दूसरी मूलता की उन्होंने हरिजन कह दिया अछूत को ना तो ब्राह्मण ब्रह्म को उपलब्ध हुआ है क्योंकि ब्राह्मण कुल में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता ना ब्राह्मण कुल को उपलब्ध होता है ना ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होता है उद्दालक ने अपने बेटे सोत को कहा था जब वो लौटा ब्रह्म विद्या की शिक्षा पूरी करके वेदों को कंठस्थ करके तो उद्दालक ने अपने बेटे को कहा था कि तूने वह भी जाना या नहीं वह एक जिसको जानने से सब जान लिया जाता है श्वेत केतु ने कहा कौन सा एक मैंने चारों वेद जाने मैंने सारे उपनिषद जाने मैंने सब शास्त्र पढ़े मगर आप किस एक की बात कर रहे हैं उद्दालक उदास हो गया उसने कहा बेटा तू वापिस जा अभी तू जन तूने जो जाना वो जानकारी है उसे एक को जान के आ जिसको जान देने से कोई सभी जानने के पार हो जाता है और मैं तुझे याद दिला दूं कि हमारे कुल में नाम मात्र के ब्राह्मण नहीं होते रहे हमारे कुल में वस्तुतः ब्राह्मण होते रहे पूछा स्वत ने क्या अर्थ है वस्तुतः ब्राह्मण का तो उसने कहा जो ब्रह्म को जान दे वह ब्राह्मण बुद्ध ने भी यही कहा कि जो ब्रह्म को जान ले वही ब्राह्मण महावीर ने भी यही कहा जो ब्रह्म को जान ले वही ब्राह्मण तो ब्राह्मण घर में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता यह एक मूर्ता की बात चल रही कि ब्राह्मण घर में पैदा हो गए तो ब्राह्मण हो गए इस मूर्ता का उत्तर गांधी ने दूसरी मूर्ता से दिया कि अछूत हरिजन है भंगी के घर में पैदा होने से कोई हरिजन नहीं हो जाता हरिजन बड़ा बहुमूल्य शब्द है इसे मत लथेड़ो हां अछूत मिटना चाहिए लेकिन एक बीमारी को दूसरी बीमारी से नहीं मिटाया जा सकता है और एक अतिशयोक्ति को दूसरी अतिशयोक्ति से नहीं मिटाया जा सकता है ना तो ब्राह्मण ब्राह्मण है ना हरिजन हरिजन है दोनों आदमी है ब्राह्मण से ब्राह्मण शब्द छीन लो हरिजन से हरिजन शब्द छीन लो दोनों को आदमी रहने दो हां जिस दिन वे जागेंगे और परमात्मा को जानेंगे उस दिन फिर उनको ब्राह्मण कहो या हरिजन कहो एक ही अर्थ होता है हरिजन बड़ा प्यारा शब्द है उसे खराब कर दिया उसे राजनीति की गंदगी में घसीट दिया हरिजन बैठा हो जहां तक चल जाइए हृदय उपजे ज्ञान राम गुण गाइए परिहरिये वह ठाम भगति नहीं राम की बिना इसके बिना सत्संग के बिना किसी हरिजन का साथ जोड़े बिना राम की भगति के जगह नहीं पहुंच पाओगे नहीं तुम्हारे जीवन में कोई अर्थ होगा नहीं कोई सुगंध होगी नहीं कोई गीत होगा हरिह वाजिद बीन बिहुनी जान कहो किस काम की तब तक तुम ऐसे ही हो जैसे प्यारे के बिना उसकी प्रीतिमा तुम्हारा जीवन एक मरुस्थल है खोजो पी आंको पुकारो पी आंको आचित